श्री रामकृष्ण लीला प्रसंग श्री राम देव का शाम पुकुर में अवस्थान श्री राम देव का निरव अवस्थान क्रमशः सारे उपकरण लाए गए और धूप दीप जला दिए गए प्रकाश और सौरभ से कमरा भर गया उस समय भी श्री राम देव चुपचाप बैठे हुए थे यह देखकर भक्त लोग भी उनके पास बैठ गए और कोई कोई उनकी आज्ञा की प्रतीक्षा करते हुए उन्हीं की ओर देखने लगे कोई कोई जगदम्बा के ध्यान में डूब गए उस समय कमरा निरव था लगभग तीस आदमी भीतर बैठे रहने पर भी वह जन शून्य था कुछ समय इसी तरह बीत गया परंतु श्री रामकृष्ण देव उस समय भी स्वयं पूजा करने को अग्रसर नहीं हुए और न हम लोगों में से किसी को पूजा करने की आज्ञा दी वे पूर्ववत निश्चिंत बैठे रहे युवक भक्तों के साथ महेंद्रनाथ रामचंद्र देवेंद्रनाथ गिरीश आदि प्रौढ़ व्यक्ति भी उपस्थित थे कभी कभी श्री रामकृष्ण देव गिरीश को लक्ष्य कर कहा करते थे कि उसका पांच चवन्नी पांच आने विश्वास है चरण पूजा के संबंध में श्री रामकृष्णदेव का ऐसा व्यवहार देखकर उनमें से बहुतों को विस्मय होने लगा श्री रामकृष्ण देव के प्रति असीम विश्वास रहने के कारण गिरीश के हृदय में दूसरा ही भाव उत्पन्न हुआ उन्हें ऐसा लगा मानो श्री रामकृष्ण देव को अपने लिए काली पूजा करने का कोई प्रयोजन नहीं है यदि कहो कि अहेतुकी भक्ति की प्रेरणा से उनमें पूजा करने की इच्छा हुई है तो उसे बिना किए इस ढंग से वे चुपचाप बैठे क्यों हैं? किंतु ऐसा तो मालूम नहीं होता तो क्या उनके शरीर रूप जीवित मूर्ति में श्री जगदम्बा की पूजा करके भक्त लोग धन्य होंगे इसलिए यह पूजा का आयोजन है अवश्य ही यही होगा ऐसा सोचकर वे उल्लास से अधीर हो उठे और सामने के फल चंदन आदि लेकर जय माँ कहते हुए उन्होंने श्री कृष्ण देव के चरण कमलों में पुष्पांजलि अर्पित की श्री कृष्ण देव का सारा शरीर इससे सिहर उठा और वे गंभीर समाधि में तल्लीन हो गए उनका मुख्यमंडल ज्योतिर्मय तथा अलौकिक हास्य से, से खिल उठा और दोनों हाथ वर और अभय ऐसी दो मुद्राओं को धारण करते हुए उनमें जगदम्बा के आवेश का परिचय प्रदान करने लगे इतने अल्प समय में यह घटना उपस्थित हुई कि पास के भक्तों में किसी किसी ने सोचा श्री राम देव को इस प्रकार भावाविष्ट होते देखकर ही गिरीश ने उनके श्री चरणों में पुष्पांजलि प्रदान की जो लोग कुछ दूर थे उन्होंने देखा मानो श्री राम कृष्ण देव के शरीर का अवलंबन कर ज्योतिर्मयी देवी प्रतिमा सहसा उनके सामने आविर्भूत हुई है कहना न होगा कि भक्तों के हृदय में अब उल्लास की सीमा न रही सभी लोगों ने किसी तरह फूल चंदन लेकर जिसे जो मंत्र आया उसी का उच्चारण करते हुए श्री रामकृष्ण देव के चरणों की पूजा करके जय जय ध्वनि से सारे मकान को गुंजा दिया कितना समय उस तरह बीत बीता किसी को पता न चला भावावेश का उपशम होकर श्री रामकृष्ण देव की अर्धबाह्य अवस्था उपस्थित हुई तब पूजा के लिए संग्रहित फल मूल मिष्ठान आदि उनके सामने रखकर समर्पित किया गया उन्होंने भी उसमें से थोड़ा थोड़ा लेकर भक्ति और ज्ञान की वृद्धि के लिए भक्तों को आशीर्वाद दिया तदनंतर उनका प्रसाद ग्रहण कर सभी ने उल्लासपूर्ण हृदय से देवी की महिमा की कीर्तन और नामगान में सारी रात बिता दी इस प्रकार भक्तों ने उस वर्ष अभिनव रीति से श्री जगदम्बा की पूजा करके जिस प्रकार अभूतपूर्व उल्लास का अनुभव किया था वह सदैव के लिए उनके हृदय में विद्यमान है और दुख दुर्दिन उपस्थित होने पर जब कभी वे अवसन्न हुए तभी श्री रामकृष्ण देव के उस अलौकिक हास्य प्रफुल्ल प्रसन्न वजन और वराभय युक्त हस्तों के उसके सामने उदित होकर उनका जीवन सर्वथा देवरक्षित है इस बात का स्मरण करा दिया श्यामपुक में रहते समय श्री रामकृष्ण देव के भीतर दिव्य भक्ति और देव भाव का परिचय भक्तों ने अनेक रूप से विशेष विशेष पर्व के समय ही पाया था ऐसा नहीं बल्कि सहसा जब तक उनमें उस प्रकार के भाव का विकास देखने का अवसर उन्हें प्राप्त होता रहा जिससे उनके प्रति उनमें दिन प्रतिदिन देवमानव रूप से विश्वास दृढ़त होने लगा इस भाव की घटनाएं इससे पहले उपरोक्त घटनाओं की तरह हर समय सबके सामने उपस्थित न होने पर भी जिन भक्तों ने उन्हें प्रत्यक्ष देखा था पहले उनके हृदय में और बाद में उनसे सुनकर दूसरों के हृदय में उपरोक्त फल का उदय हुआ था यह निस्संदेह है दृष्टान्त स्वरूप हम यहाँ उस प्रकार की कुछ घटनाओं का उल्लेख करते हैं बलराम के संबंध में कुछ कुछ बातों का उल्लेख हमने अन्यत्र किया है वे और उनके परिवार के लोग श्री कृष्ण देव की श्रद्धा भक्ति करते थे इस कारण उनके कुछ संबंधी उनके प्रति असंतुष्ट थे इसके कारण भी अनेक थे प्रथमतः वैष्णव वंश में उनका जन्म हुआ था और अपने कुल की शिक्षा दीक्षा के अनुसार उनका धर्म मत कट्टर और बहुत अधिक मात्रा में बाह्य आचारयुक्त था अतः सब प्रकार के धर्म मतों की सत्यता पर स्थिर विश्वास रखने वाले किंतु बाह्य चिन्ह धारण करने में परांगमुख श्री रामकृष्ण देव का भाव वे समझ नहीं सकते थे और समझने की आवश्यकता भी अनुभव नहीं करते थे इसलिए उन लोगों की ऐसी धारणा हो गई थी कि श्री रामकृष्ण देव के संग प्रभाव से और उनकी कृपा लाभ करके बलराम का दिन प्रतिदिन उदार भावा भाव संपन्न होना धर्महीनता का परिचायक है दूसरी बात यह भी थी कि धन मान कुल गौरव आदि सांसारिक बातें मनुष्य के हृदय में प्रायः अभिमान अहंकार को ही परिपुष्ट करती है पुण्यकृति स्वर्गीय कृष्ण राम बसु ने जिस कुल को उज्ज्वल किया था उसमें जन्म लेकर वे लोग भी अपने को अत्यधिक गौरवान्वित समझते थे अतः उन लोगों के अभिमान को इस बात से विशेष धक्का लगा कि वंश की मर्यादा को भूलकर बलराम साधारण जनों की तरह दक्षिणेश्वर में श्री रामकृष्ण देव के चरणों के पास धर्म लाभ के लिए जब तब उपस्थित होते हैं और अपनी पत्नी तथा कन्या आदि को भी वहां ले जाने में संकोच नहीं करते इसीलिए उन्हें इस आचरण से रोकने के लिए उन लोगों में अत्यधिक आग्रह उपस्थित हुआ